और यूरोप में जिन पुरुषों की रखेले होती हैं उनको मिसिज कहा जाता है मिसिज एम आर एस मिसिज माने रखेलें मूल पत्नी कभी मिसेज नहीं होती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 और शादी करने के बाद शारीरिक संबंध रखने के क्या फायदे हैं वो सब समझाया करते थे क्लॉडियस जो था उनसे चुड़ता था हमेशा क्लॉडियस ये कहता था कि हमारी जो महान परंपरा है यूरोप की शादी नहीं करने की उसका ये नाश करने में लगे हुए बहुत ज्यादा गुस्सा जब आया क्लॉडियस को तो क्लॉडियस ने क्या किया वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया राजा जो होता था वो कोई भी आदेश दे सकता था राजा के मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून माने जाते थे तो क्लोडियस ने वेन्टाइन को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और 14 फरवरी सन चार को वेलेंटाइन को फांसी पर चढ़ा दिया गया अब हुआ क्या कि जिन लोगों की शादियां कराई थीं वेलेंटाइन ने वो सब दुखी हो गए और वो सब इकट्ठे हुए और यूरोप में आपको शायद मालूम है या नहीं सन उन्नीस तक फांसी देने की परंपरा खुले मैदान में होती थी